संक्षिप्त महाभारत सौप्तिक पर्व श्रीकृष्ण का अस्वस्थामा के विषय में एक पूर्व प्रसंग सुनाना वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय भीमसेन के चले जाने पर युद्ध श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज से कहा राजन आपके भाई भीमसेन पुत्र शोक के कारण अस्वस्थामा को संग्राम में मारने के लिए अकेले ही जा रहे हैं ये आपको अपने सब भाइयों से अधिक प्रिय है फिर इस कठिनाई के समय आप उनकी सहायता का उद्योग क्यों नहीं करते आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र को जिस ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है वह सारी पृथ्वी को भी भस्म कर सकता है वही परमाश्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया है अस्वस्थामा बड़ा सहनशील है उसने तो अकेले अपने आप को ही इसे सिखाने की प्रार्थना की थी आचार्य इसकी चपलता ताड़ गए थे और उन्होंने इसे यह आदेश दिया था कि भैया बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ जाने पर भी तुम इसका प्रयोग मत करना विशेषतः मनुष्यों पर तो तुम इसे छोड़ना ही मत क्योंकि ये ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अस्वस्थाम सब प्रकार के सुख की आशा छोड़कर बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा एक बार जिस समय आप लोग वन में थे यह द्वारका में आकर विष्णु वंशियों के साथ रहा था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 तुम इनमें से जो जो अस्त्र लेना चाहो वही मैं तुम्हें देता हूं। तुम जिसे उठा सको सको और और जिसका युद्ध में प्रयोग कर सको, वही अस्त्र ले लो और मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो वह भी मत दो तब इसने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए एक हजार अरो वाला और वज्र की नाभि वाला मेरा लोहे का चक्र लेना चाहा। मैंने कहा ले लो इसने उछाल कर हाथ से उसे उठाने का प्रयत्न किया किन्तु इस स्थान से उसे तस से मस भी नहीं कर सका फिर उसे दाएं हाथ से उठाने की चेष्टा करने लगा किंतु पूरा पूरा प्रयत्न करने पर भी जब यह उस उसे उठाने या चलाने में समर्थ न हुआ तो अत्यंत उदास होकर हट गया जब अपने उद्देश्य में असफल होकर यह निराश हो गया और उसे बहुत खेद हुआ तो मैंने पास बुलाकर कहा जिसकी ध्वजा में वानर का चिन्ह सुशोभित है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 जी, और भी इसे लेने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की तुम भरतवंश के आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं फिर इस चक्र को लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो मैंने इस प्रकार कहा करने लगा कृष्ण मैं मैं आपका पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूंगा भगवन मैं सच कहता हूं मैंने आपके इस देवता और से पूजी चक्र को इसीलिए मांगा है जिससे कि मैं अजय हो जाऊं किंतु अब मैं अपनी दुर्लभ कामनाओं को पूर्ण किए बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कल्याण हो इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आप ही ने धारण कर रखा है इसके समान संसार में कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आपके सिवा और किसी में नहीं है ऐसा कहकर मुझ में रथ में जोतने योग्य घोड़े और तरह तरह के रत्न लेकर चला गया यह बड़ा क्रोधी दुष्ट चंचल और क्रूर सफा वाला है तथा इसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है इसलिए इस समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है